आइडा के तिलस्मी फूल क्या आप तिलस्म पर यकीन करते हैं? तसव्वरों में उड़ती मछलियां और नाचते फूलों में ओ पर आपको होना चाहिए क्योंकि जब आप इस पर यकीन करते हैं तभी आप इसको देख पाएंगे क्या आप तैयार हैं? तो चलो शुरू करें आइडा और उसके नाचते फूलों की कहानी तो शुरुआत करें क्विक्सविल दरख्तों, घरों यहां तक कि फर्नीचर में भी ये सब यहां जिंदा हो जाते हैं पर अब यहां एक शर्त है सिर्फ वही जिन्हें तिलस्म पर यकीन है इसे देख सकते हैं क्विक्सविल के ठीक बीचोंबीच एक बड़े से घर में आइडा रहती थी आइडा एक बहुत ही प्यारी सी छोटी लड़की थी जिसे फूलों से मोहब्बत पर आइडा कभी मुस्कुराई नहीं थी फूलों की ताजी खुशबू धूप सुबह की सबनम सब ने मिलकर कोशिश की पर वह सब नाकाम रहे वह अपने फूलों से बात करती थी जी जान से उनकी निगहबानी करती थी वह उन्हें रोजाना पानी देती और फिर भी वह कभी मुस्कुराई नहीं थी आइडा को तस्वीरों की तामीर बहुत पसंद थी उसके वालिद आइडा से बहुत मोहब्बत करते थे उनकी तमन्ना थी कि उनकी हसीन बेटी के चेहरे पर मुस्कुरा हटाए। उन्होंने घर पर उसे तस्वीर बनाने की तालीम दिलाई। विक्सविल के सभी दानिशमंद नौजवान वहां वो फंस सीखने आते। उनमें से एक था हेनरी। अब हेनरी एक नौजवान लड़का था जिसे तिलसम में यकीन था। वो दरख्तों और झाड़ियों से गु कोई भी उसकी कहानियों पर यकीन नहीं करता था पर इसने कभी हैंड्री को नामुमीद नहीं किया एक रोज तुम वहाँ क्या कर रहे हो हैंड्री ओ मुझे खुशी है कि आपने ये पूछा इसकी जानिब देखिए तुम्हें क्या हो गया है ये बहुत खौफनाक है क्या तुम्हें इन भी है कि तुमने किसकी तस्वीर बनाई है हाँ यहाँ � وہ اپنے ہاتھ میں ایک دل تھامے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ اس نے لوگوں کے دل چورا لیے تھے میرے خیال سے یہ کافی دلچسپ ہے دلچسپ؟ یہ لڑکا دیوانہ ہے ایک روز اس نے کہا تھا کہ ایک ٹوٹتا ہوا تارا وہ ہوتا ہے جو آسمان کو چھوڑ دیتا ہے محبت کی تلاش میں کیا تارو کے بابت یہ حقیقت ہے؟ او یقینا نہیں بلکل ہو گئی یہ فضول باتیں कितनी दफा मैंने तुमसे कहा है कि ये झूठ फैलाना बंद करो हैंड्री। बां अदब मैं आपसे कहूंगी हुजूर, क्या तस्सबुर एक बच्चे के सीखने का बायस नहीं होता? अच्छा सबक सिखा जा सकता है उनके तस्सबुर को बढ़ावा देकर। क्या आप मुझे सिखा रही हैं कि तालीम कैसे दी जाती है महोदय? अ नहीं, हम बस... त आप खुद देखिए एक खूबसूरत सितारे ने खुद मुझसे फरमाया था। हैंड्री के हाथ में पकड़ी हुई कलम ने जोश से सिर हिलाया पर अफसोस शायरी तिलस्म में यकीन नहीं करती थी इसलिए उसने कुछ भी नहीं देखा। हमें देर हो रही है यहाँ अपने फन के सबक शुरू करने में अब वो लड़की कहाँ है जो कभी नहीं मुस्कु تم همیشہ ہی فکرمند کیوں رہتی ہو؟ کیا تم نے مسکرانا نہیں سیکھا؟ پر مسکرانے کے قابل کچھ بھی نہیں ہے میرے پھولوں کی جانب دیکھو اوہ! یہ تو سراسر بیوکوفی ہے ظاہر ہے وہ مرجا رہے ہیں کیا مطلب؟ مرجانا مرجانا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مر رہے ہیں اوہ بہت خوب میں جب پیانو بجاتا تھا تب بہتر تھا اوہ یہ تو قدرت کا نظام ہے ہر شہ کو مرنا ہوتا ہے अब उन्हें एक तरफ रखो और चलो शुरू करें आज का सबक। लेकिन आइडा का तस्वीर बनाने को जी नहीं चाहा। उसने बहुत मायूस होकर अपने फूलों की जानिब देखा। मैंने क्या जुल्म किया कि तुम्हारी मौत हो गई? उस होने की एक भी वजह क्यों नहीं मिलती? मुझे तुम्हें बचाने के लिए क्या करना चाहिए था? � न, नाच कर हाँ यकीनन क्या शहर बना के फाटक के बाहर उस महल का तुम्हें इल्म नहीं है जो हमारे बादशाह की गर्मियों की आरामगाह है पता है वो सब रात को वहां रक्स करने जाते हैं मैं कल महल में ही थी वहां درختوں पर एक भी पत्ता और फूल नहीं था वो वहां दिन के वक्त नहीं रहते हैं क्योंकि महल का रखवाला वो वहां रक्स के लिए जाते हैं क्योंकि वहां उन्हें एक बहुत बड़ी जगह मिलती है रक्स में घूमने और ठहरने के लिए पर उन्हें महल के रखवाले के बारे में होशियार रहना पड़ता है जो महल में रात को गर्दिश करता है एक फूल हमेशा दरवाजे पर पहरा देता है जैसे ही वो उसके कदमों की आहट सुनता है सचमुच? हाँ, हाँ। फिर उस रक्स के महफिल के बाद वो सब जहां से तशरीफ़ लाए थे, वहीं चले जाते हैं। और फिर वो दोबारा रात को मंतस्तिर रहते हैं। रुको, क्या तुम सही फरमा रहे हो? मैं देखना चाहती हूँ, पर मैं रात को महल में नहीं जा सकती। तो मैं क्या करूँ? हम्म, मुझे सोचने दो। हम्म, म क्योंकि मेरी तजबीज तुम्हें तभी रसकार फूलों को देखने के काबिल बनाएगी अगर तुम मुझ पर यकीन करने का वादा करो। उम um, ठीक है। बात को जब आज रात तुम सोने के लिए जाओ अपने खिलौने के कमरे का दरवाजा बंद कर देना। इस तरह वो नहीं जा सकेंगे। फिर वो तुम्हारे खिलौने के कमरे में ही रस एंड्री, आखिर तुम कर क्या रहे हो? ये दिखा रहा था कि फूल कैसे रक्स करते हैं। रक्स करते हुए फूल मुझ पर रहम करो। कोई किसी बच्चे का सिर इस तरह की फिजूल और बकवास नसबुरों से कैसे भर सकता है? अब फूलों के रक्स की इस कहानी को बंद करो। क्लास के बाद आइडा फौरन अपने कमरे में वापस आई। ओह, कैसी हो सोफी? उम्मीद है तुम अच्छे से सो गई होगी। आम, माफ करना सोफी, पर आज रात तुम्हें कहीं और सोना होगा। इन भूलों को और ज्यादा निगेहबानी की जरूरत है। वे थक गए हैं। आइडा यकीन से कह सकती थी कि उसने सोफी का चेहरा नीला होते देखा था, पर क� आखिर जिस पर हर कोई यकीन रखता है, वही हकीकत तो तसल्लीम होती है। अब अच्छे से सो जाओ, ठीक है? अगर तुम रक्स में जाओगी, तो खुद को ज्यादा थका मत लेना। उन्होंने आइडा को कोई जवाब नहीं दिया, पर वो बहु भी जानती थी कि वो उसकी गुफ्तगू सुन रहे थे। उस रात आइडा काफी देर तक सो न सकी। उ उसने अपने खिलानों के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि उसके फूल वहां से निकलकर भागे और किसी किस्म की मुसीबत में पड़ जाएं। पर उससे भी ज्यादा वो उन्हें रक्ष करते देखना चाहती थी और उसे यकीन था कि वो उन्हें देखेगी। ओह, मेर करके मुझे फूलों को रक्ष करते ह फीनन भूली होंगे, वो रक्स कर रहे होंगे, मुझे जाकर देखना चाहिए। और वो सब वहां मौजूद थे, गुलाब, डेफोडेल्स, कार्मेशन्स, सब के सब। ओ ये कितना दिलकश नजारा था। उसके गमरे के फूलदानों के सारे फूल रक्स कर रहे थे और पूरे फरश पर थिरक रहे थे। लिली पियानो बजा रही थी। फूलों को द ये मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात है। सब ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक झाड़ू की लंबी छड़ी चिल्लाई। कैसे किसी बच्चे की दिमाग में इसी प्यार को और फिजूल जोड़ के तो सब पूर्व भर सकता है? क्यों तुमने मेरा रक्स देखा है? मुझे तो इल्म ही नहीं था कि मैं ऐसा ठेका सकता हूँ। आइडा के हाथ पांव सुन हो गए थे। वो इतनी हैरत में थी कि यकीन भी नहीं कर पा रही थी। वो अपने बीमार फूलों की तलाश कर रही थी। वो चाहती थी कि वो फिर से रक्स करना शुरू करे। पर सिर्फ वो ही नहीं थी जो ये तमन्ना कर रही थी। अरे तुम? क्या तुम रक्स नहीं करोगी? <स्तित> मेरी तबीयत नासाज है। चलो भ रक्स के दौरान तुम्हें बेहतर महसूस होगा। आहा चलो चलकर रक्स करें, ब्रेंडा। हां, चलो जब तक हम इसके काबिल हैं, लुत्फ उठाएं। ओह, उनका रंग तो तकरीबन उड़ गया है, और फिर भी देखो, वो कितने खुश हैं। हमें इन फूलों से कितना कुछ सीखने की जरूरत है। और तभी आइडा के दराज के अंदर स चिमनी स्वीपर ने दरवाजा खोला और देखा कि अंदर सोफी है। आ, मैंने सोचा था मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। अंदर कितना अंधेरा है। यहां क्या हो रहा है? यहां एक रक्स की महफिल चल रही है। यह एक दावत है। एक दावत? मुझे किसी ने बुलाया क्यों नहीं? ओह अब मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूं। सोफी चाहती थी कि कोई खूबसूरत फूल रक्स की फरमाइश करे, पर सभी फूल नाच और गा रहे थे। किसी के पास सोफी की जानिब देखने का वक्त नहीं था। फिर वो खुले हुए दराज के ऊपर बैठ गई। शायद वो सबको नजर नहीं आ रही थी उसने सोचा। और फिर भी कोई नहीं आया। आखिर में उसने फैसला किया कि वो अकेल तुम क्या कोई जवा मर्द नहीं जो आकर मेरी मदद करे जाओ यहां से मैं ठीक हूँ ओ पर मेहरबानी करके हमें मदद करने दो तुम मुझे इतनी तहसीब क्यों दिखा रहे हो खैर यकीनन तुमने हमें अपना बिस्तर दिया ये तुम्हारी दरियादिली थी अम्म हाँ तुम सब सचमच बहुत अच्छे हो मेरा बिस्तर रख सकते हैं। मैं शिकायत नहीं करूंगी। ये बहुत अच्छा है, पर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। कल तक तो हम जा चुके होंगे। नहीं, महरबानी करके मत जाओ। हम रुक नहीं सकते, अजीजा एक काम करो, आइडा से कहना हमें बाग में दफना दे, ताकि हम हर साल वापस आ सकें। मैं जरूर उससे कहूंगी گیا ہے تم فکر مت کرو تم ہمیشہ کی طرح ہی خوبصورت لگ رہے ہو آئیڈا نے باہر باگ کی طرف دیکھا او کتنا حیرت انگیز نظار آتھا اس نے بہت ہی خوبصورت مسکراہت بکھیری اور اب جبکی وہ تلسم میں یقین کرتی تھی آئیڈا کو علم ہو گیا کہ اسے کیا کرنا ہے آئیڈا اب چاند اور سورج سے گفتگو کر سکتی वो गाती थी चम्मचों के साथ और नाचती थी पौधों के साथ क्योंकि अब वो तिलसम में यकीन करती थी और सब जगह वो तिलसम ही देख पा रही थी फूलों ने भी अपना वादा निभाया वो साल दर साल आइडा के पास आते किस्सा ये है कि क्विकस्विल के नगर में ऐसे भी फूल होते हैं जो रात भर रख्स करते हैं आइडा के �